सपर्यगाच्चुक्रम कायम व्रणमस्नार शुद्धम पद कर्मनीषी पीभु स्वयं भूथ तथ्य व्यदाश्वतीभ्य साति शांति शांति आदरणीय सन्यासी महानुभाव जन आदर सम्मान की योग्य माताओं बहनों बंधुओं प्रिय ब्रह्मचारियों आचार्य महानुभाव हम इस प्रातक कालीन वेद चर्चा में सैद्धांतिक पक्ष के रूप में परमेश्वर द्वारा जो ज्ञान हमको इस सृष्टि के बारे में दिया वो है कि इसमें मूलभूत तत्व क्या और कितने हैं पिछले सभी मंत्रों में इसी बात पर हमने विचार किया था कल इसी प्रसंग के चालीसवें अध्याय के पहले मंत्र से हमने ये जाना ये समझने का यत्न किया कि वो ईश्वर है सब जगह व्याप्त है एक है सबका अधिष्ठाता है उसके साथ एक और भी है जो इसका भोक्ता है और उसकी एक व्यवस्था है तेन त्यक्तेन और दूसरा है माँ गृध ये उसकी व्यवस्था के अंग है उस व्यवस्था को जानेंगे कैसे तो वो इस मंत्र में उत्तर है कि वो व्यवस्था हमको मिलेगी कहां से मंत्र का पहला शब्द है सपर्यगात अब इसमें रोचक तथ्य है ये स क्या क्योंकि स शब्द जो है वो सर्वनाम है और सर्वनाम का उपयोग तभी हो सकता है जब पहले नाम का उपयोग हुआ हो तो ये बात वही कह रहा है जो प्रारंभ से कहते आ रहे हैं ये बात आपको जहां जहां भी ऐसा प्रयोग मिलेगा बड़ी आसानी से समझ में आ जाए ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ में काशी के एक मंत्र बहुत उद्धृत किया जाता है क्या तस्य इसमें एक विवाद होता है कि ना का तस्य से संबंध है या नहीं है वो एक है या दो हैं इसके बहुत सारे उत्तर हैं लेकिन पंडित लेखराम जी ने इसका जो उत्तर दिया है वो बहुत अच्छा है वो ये कहते हैं कि कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो दोनों साथ साथ काम में आते हैं एक एक शब्द काम में नहीं आता जैसे आपने कहा ये जैसा प्रयोग किया तो जैसा है वैसा है जिसका है उसका है यह है वह है इनका आपस में संबंध है मंत्र में कहा न तस्य प्रतिमा अस्थित भाई उसकी कोई तुलना नहीं है उसकी कोई समानता नहीं है कोई उस जैसा नहीं है कोई उसका मान नहीं है कोई उसकी उसका चित्र नहीं है किसका तो ये इसका उत्तर भी तो इसी जगह चाहिए तो ये तस्य शब्द यदि अलग ना हो आगे आने वाला शब्द बेकार हो जाएगा न तस् प्रतिमा अस्ति एक करके बात कर लो तो फिर आगे यश्य का क्या करोगे उसको किससे जोड़ोगे ये उसकी बात है जिसके बारे में कही तो ये उसका जो शब्द है जब तक जिसका शब्द आगे ना आता हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा शब्द का प्रयोग ही व्यर्थ हो जाएगा पंडित जी कहते हैं न तस् प्रतिमा अस्थि में तस् शब्द को आप इधर उधर ले जा नहीं सकते क्यों नहीं ले जा सकते इसका बंधन तो अगले शब्द से है यस्य नाम महद्यशक यहाद यशक से प्रतिमा ना अस्ती ऐसा जो है उसकी नहीं है तो यहां पर भी ये कहता है कि वह है तो ये वह कौन है भाई जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं तो पहले किसकी चर्चा कर चुके हैं पहले पहले मंत्र में वहां स नहीं कहा ईशावास्यम कहा तो जहां जहां आप सरोनाम का प्रयोग करेंगे वहां उसी नाम से उसका संबंध होगा तभी वही अर्थ निकलेगा नहीं तो सरोनाम के तो अनंत अर्थ है किसी का कुछ भी निकाल सकते हो उसका निश्चित अर्थ कैसे होगा वो दूसरा शब्द बताएगा कि ये निश्चित अर्थ इससे होगा इसका एक उदाहरण और देख सकते हो आप ईश्वर की प्रकृति की सिद्धि करने वाले यजुर्वेद के दो अध्याय हैं कौन से इकतीस और तीस और इकतीस एक तो सहस्र वाला है इकतीसवा है बत्तीसवास तो अब इसमें अंतर क्या है इसमें भी वही की वही बात है अध्याय का प्रारंभ है प्रारंभ में तो प्रारंभ की बात करनी चाहिए किसी भी बात का जो आदि है उसका उल्लेख होना चाहिए लेकिन मंत्र कह रहा है तदेवाग्नि ये तत् से आ गए अब ये दूसरे अध्याय में तत् है तो तत् संबंध कहा जाएगा क्योंकि पहला मंत्र है अध्याय का प्रारंभ है इससे ऊपर तो कुछ कहा नहीं गया आगे की कोई बात है नहीं ऐसी परिस्थिति में यह अध्याय पहले अध्याय से जुड़ेगा तो बात बनेगी सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष वाला जो है स जो पिछले अध्याय में कहा गया वही इसी तरह से आप ऋग्वेद का एक मंत्र देख सकते हैं इंद्र मित्र वरुणमअ अग्निमाहो रथो दिव्य गरुत्मान गुरुत्मा सद्प्रा बहुधा वदन्ति वदंती एक श्लोक देखना मनु का वो लिखते हैं एक वदंत मनु मे प्रजापतिम इंद्रमेके प्राणमे ब्रह्म शाश्वतम क्या इसी को ये कहते हैं इसी को ये कहते हैं इसी को ये कहते हैं, वो इस कौन, किसको कहते हैं, तब तो आपको पीछे जाना पड़ता है। तो वहां नाम है, तो नाम और उसके बाद भाषा का एक सामान्य नियम है नाम को बार बार उपयोग में नहीं लाते राम आया उसने कहा वह बोला वो गया तो ये वह उसने वह कौन है राम है तो वैसे ही जहां जहां सर्वनाम शब्दों का अर्थ है और ईश्वर से कोई बात जुड़ी हुई है तो वो पिछले संदर्भ से आए तो यहाँ ये यह कह रहा है सपर्यगात वो वो वो सब जगह गया हुआ है वो कौन जो पहले बताया था वही अब इसमें बहुत सारे विशेषण हैं उनके विस्तार से चर्चा तो कितनी भी कर सकते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस मंत्र के व्याख्या समाज का दूसरा नियम जितने विशेषण आपको यहां मिलेंगे उतने ही विशेषण वहां देते उन विशेषणों के आगे पीछे कुछ है तो अंत में एक पद है क्या कहता है स सपर्यगा शुक्रम अकायम अवरणम अस्नाविर शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यहां तक तो सब उसके विशेषण वो ईश्वर कैसा है इसके बारे में शायद इससे बड़ा मंत्र ही नहीं है जो बताए कि वो कैसा है और आर्य समाज के नियम में दूसरे नियम से अधिक विशेषण किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेंगे कि ईश्वर कैसा है उससे अधिक विशेषण आपको देखने हो तो आर्य विभिनय का जो प्रारंभ है ना वहां आप फिर विशेषणों की भरमार देख सकते हो यदि आप आर्य विभिनय पढ़ेंगे ईश्वर के बारे में पढ़कर बोलती है लेकिन ऋषि जो हैं सामने बैठकर बोलते हैं उनके कहने में और बाकी लोगों के कहने में उनके बताने में और दूसरे लोगों के बताने में हमारे जानने में और उनके जानने में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर है जैसे आप खेलों में आंखों देखा हाल देखते हो तो जैसे कोई आदमी आंखों देखा हाल बोलता है वैसे ऋषि ईश्वर के बारे में बोलते हैं औरों का तो क्या है कोई पढ़कर बोलता है कोई सुनकर बोलता है कोई सोचकर बोलता है कोई कल्पना से बोलता है बोलता है बोलते तो सारे ही हैं। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसमें मूर्ख से मूर्ख भी बोलता है और समझदार से समझदार भी बोलता है इसके बोलने में किसी पर प्रतिबंध नहीं है और ये बात कोई आज की है ऐसा भी नहीं है मनु की एक पंक्ति याद करो देखो वो ये कहते हैं इदम शरणम आज्ञान इदमेव विजानताम दम अनविचता स्वर्गीम इदम आनंतिम इच्छता क्योंकि होता क्या है जो चीज सबके लिए है वह यह नहीं लिखा होता ये विद्वान के लिए है आप विद्वान के लिए आसन तो डाल सकते हो भोजन तो सबके लिए है भोजन में विशेष बना सकते लेकिन भोजन को मना नहीं कर सकते भोजन को रोक नहीं सकते वैसे ही संसार में जो वस्तुएं हैं जो सबके लिए हैं, उनका सबका काम उनसे ही चलेगा लेकिन फिर भी अंतर है तो वो और कारणों से है तो वैसे ही दुनिया में और चीजों की तरह ईश्वर भी एक ऐसी चीज है जिसका सब के लिए आवश्यक है जिसका उसके बिना किसी का भी काम चलता नहीं है काम चल नहीं सकता नहीं तो मनु को ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती इदम शरण्ञान अब आज्ञा आज्ञा का अर्थ बहुत तरह से बहुत लोगों ने किया है लेकिन इसका मोटे से मोटा अर्थ करोगे तो भी चले आती मूड है उसका भी कुछ ना कुछ कोई करने धरने वाला है तो अपन क्या कहते हैं लोकभाषा में बोले जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है अब उसका राम है हा? बोले अंधे की मक्खी कौन उड़ाता है राम उड़ाता है। मतलब छोटे से छोटा काम है और छोटे से छोटा व्यक्ति है परिस्थिति है लेकिन उसका सहारा क्या है कहते हैं उसका सहारा तो ईश्वरी है अच्छा बेरो बड़े महात्मा जी दो संसार छोड़ के घूम रहे हैं उनका सारा कौन है उनका तो कोई दूसरा होना चाहिए क्योंकि गरीब का तो ये है कहते नहीं हो उसका भी वही है अच्छा दुनिया में जो बहुत समझदार बना हुआ घूम रहा है उसका कौन है रोज सवेरे दुकान पर जाता है तो किसके हाथ जोड़ कर जाता है दफ्तर में जाता है तो क्या के किससे मान कर जाता है न्यायालय में वकालत करने जाता है या मुकदमे का फैसला सुनने जाता है किसके हाथ जोड़ के जाता है तो ये तो समझदार लोग हैं फिर इनको तो इधर उधर नहीं जाना चाहिए कहता नहीं इदम शरणम मज्जियाना चाहे वो अनपढ़ है मूर्ख है कम जानने वाला है उसे भी जब किसी की सहायता की आवश्यकता होती है तो वो उसी को याद करता है आप कह सकते हैं गलत नाम से याद करता है गलत तरीके से याद करता है इसको याद करना नहीं आता है हो सकता है लेकिन याद जिसे करता है तो वही उसके अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता तो इदम शरण मज्जिया नाम विजानता जो दुनिया में समझदार बना हुआ घूमता है उसकी भी जब गाड़ी अटक जाती है फिर किसको पुकारता है न तो पड़ोसी आता ना माँ बाप आते हैं न तो कोई भाई भतीजा आता ना कोई वो आता तब तो फिर और कोई उपाय नहीं रहता तो इदम शरणम मज्ञा नाम इधम विजानताम इदम अनविच्छताम स्वर्ग जो सुख चाहते हैं सफलता चाहते हैं उन्नति चाहते हैं ऐश्वर्य चाहते हैं वो किसे याद करते हैं जो एक समय की रोटी मांग रहा है वो उसे याद कर रहा है और जो बड़ा महल चाह रहा है वो भी उसे ही लग रहा है मजदूरी की इच्छा करने वाला भी वही कह रहा है लाटरी की मांग करने वाला भी उसी के पास घूम रहा है इदम शरणम मज्ञान इदम एवं विजानताम इदम दम अनंत ये यह अनंत क्या होता है मोक्ष जहां सुख की कोई सीमा ना हो और सब मांगने वालों की सीमा इतना दे दे इतना दे दे इतना दे दे कितना दे दे जितना है उतना, है उतना ही दे दे जितना तू है उतना ही दे दे तो वो कितना है अनंत है तो जो उसे ही पाना चाहता है बाकी किसी को नहीं पाना चाहता तो वह है अनंत मिच्छता तो अनंत्य को चाहने वाला वो भी उसे ही चाहता है तो ये सब कैसे मिलेगा कहां से मिलेगा तो कहता शाश्वतीभ्य समाभ्य और क्या किया याथा था तथ्य तो अर्थान विदधात याथा था जैसा है वैसा जैसा चाहिए वैसा दोनों तरह से कोई कमी नहीं है जैसा भी संसार में है वैसा जितना हो सकता है, है। और जितना भी जितने मनुष्यों को चाहिए वैसा ऐसा नहीं है कि हमारे लिए है दूसरे के लिए नहीं है इसके लिए है उसके लिए नहीं है कुआ जो है एक लोटे वाले के लिए भी होता है घड़े वाले के लिए भी होता है खेत वाले के लिए भी होता है तो कहता है याथा था तथ्य अर्थान विदधात। अभी अर्थान क्यों कहा दो बातें हैं वेद तो बनाया पर ये दुनिया नहीं बनाता तो बेकार हो जाता किसके लिए वेद होता दुनिया बनाता और वेद नहीं बनाता तो क्या होता तो ये पदार्थ अच्छा पदार्थ को ये एक बात वहां कल योगदर्शन के संबंध में आपको मैं बता रहा था उस शब्द को यहां तो जोड़कर देख लो ना आप पदार्थ किसे कहते हो वस्तु को कहते हो लेकिन वस्तु को पदार्थ क्यों कहते हो क्योंकि वो पद का अर्थ है नहीं तो वस्तु को पदार्थ कहने की आवश्यकता क्या केवल अर्थ कह देते लेकिन दुनिया में किसी भी वस्तु को पदार्थ कहते हैं तो पदार्थ कहते हैं तो इसमें पद तो है नहीं यह तो केवल अर्थ है फिर अर्थ को आप पदार्थ कह रहे हो कोई संगति तो नहीं बैठती लेकिन कभी मन में संदेह भी नहीं होता कि इस पदार्थ को पदार्थ कहते क्यों हो तोड़कर देख लो जिस पद से जिस अर्थ का बोध होता है वो उसका पदार्थ है इसलिए परमेश्वर जो है वो पदार्थों का बोध कराता है तो केवल अर्थ का बोध थोड़ा ही कराता है अर्थ के साथ उसके पदों का भी बोध कराता है और इसीलिए कल एक पंक्ति बताई थी आपको सर्वेशांतु नामानी कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्द पृथक संस्था निर्मल तो ये पद कहां है वेद में और अर्थ कहां है संसार में और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हो पदार्थ तो पद से अर्थ का पता चल रहा है इस तरह से हम पद और अर्थ दोनों से परिचित हो रहे हैं तो शाश्वती भाभ्य और किसके लिए समाभ्य समा प्रजा को कहते हैं संतति को कहते हैं प्राणी को कहते हैं बोले ये किसके लिए है बोले ये पेड़ वनस्पति पहाड़ इसके लिए है दुनिया में तो ये भी शामिल हैं तो वेद पढ़ेंगे या गधे घोड़े कुत्ते वेद पढ़ेंगे ऐसा कि वेद पर उनका अधिकार है कि नहीं है भाई वो परमेश्वर के संतान है और वेद परमेश्वर का ज्ञान है संपत्ति है तो उस पर उनका अधिकार है कि नहीं है अधिकार तो है लेकिन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है ऐसे ही है जैसे किसी पिता के चार बच्चे हैं एक बच्चा मूर्ख हो जाता है जड़ बुद्धि हो जाता है अपाहिज हो जाता है अंधा हो जाता है लेकिन उसका संपत्ति पर अधिकार तो उतना ही है जितना औरों का है वो उसका उपयोग नहीं कर सकता ये जिम्मेदारी भले लोगों की है वो उसका लाभ उनको पहुंचाए तो आप लाभ संसार का उठाते हो लेकिन बाकी प्राणियों को हानि पहुंचाओ ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ऐसा करोगे तो बाप तो नाराज हो नहीं होना है या नहीं होगा तो ये कहता है शाश्वती भमाभ्य और समा के साथ एक विशेषण दे दिया क्या शाश्वती भो महाराज जी शाश्वत हैं उनका ज्ञान शाश्वत है तो उस ज्ञान का उपयोग करने वाला क्या अशाश्वत होगा सीधी सी बात है भाई आप सदा रहने रहो आपके पास जो चीज है वो भी सदा रहेगी रहेगी वो चीज किसके लिए है आपके लिए तो है नहीं तो जिसके लिए है क्या वो थोड़े दिन रहेगा और चीज आपके पास सदा रहेगी ऐसा तो नहीं होगा संबंध तो जैसा है वैसा सबके साथ होगा तो आप सदा रहेंगे बहुत अच्छी बात है आपका ज्ञान सदा रहेगा बहुत ठीक है और वो ज्ञान जिसके लिए है वो क्या एक दिन रहेगा और एक दिन नहीं रहेगा वो भी ऐसा नहीं है जिसके लिए ज्ञान है जिसके लिए संसार है ये संसार भी इसलिए सदा रहेगा और संसार का ज्ञान भी इसलिए सदा रहेगा क्योंकि ये जिसके लिए है वो भी सदा रहेगा तो संबंध जो है ये सबका सदा रहने वालों का है आपस में जो ईश्वर है वो भी सदा रहने वाला है ये प्रकृति है ये भी सदा से रहने वाली है और उसके साथ जो जीव है ये भी सदा ही रहने वाला है तभी इनका लाभ है तभी इनका उपयोग है तभी इनका संबंध है नहीं तो मतलब क्या है बेकार हो जाएगा आप कहेंगे मुझे तो एक साल के लिए काम चाहिए वो कहता जी दस दिन कर दूंगा बोले भाई ऐसे नहीं चलता वो लाभ किस साल के लिए चाहिए तो एक साल का नहीं चलता तो जैसे सबके लिए सदा के लिए चाहिए तो वो आदमी भी सदा के लिए चाहिए इसलिए मंत्र का जो पद है वो ये कहता है शाश्वती उसने इस संसार को भी बनाया है और उसने इस संसार का ज्ञान भी दिया है और उन्हीं के लिए दिया है जैसे जो यहाँ सदा रहते हैं यहाँ सदा रहेंगे उनको वही चीजें सदा चाहिए तो इसलिए इस मंत्र में तीनों की चर्चा है उसका अपना रूप क्या है वो तो बहुत लंबा है उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे फिर किसी दिन करेंगे विशेषण तो लंबे चौड़े हैं सारे के सारे हैं बाकी के लिए एक विशेषण शाश्वती भाभ्य क्या दिया या था तथ्य तो अर्थान जैसा जो कुछ चाहिए वैसा जितना चाहिए उतना जहां चाहिए वहां जिसको जैसा ये सारा एक ही शब्द में आ जाता है तो चलिए बात को यहां समाप्त करते हैं तो आज की बात यहां पर पूर्ण हुई